अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना अर्जुन उवाच प्रकृति पुषं च्षेत्र क्षेत्र में एक तेदिच्छा ज्ञान जेय चववाच इदम शरीर कौंतेय क्षेत्र में प्राहुः इति क्षेत्र अर्जुन ने कहा हे hey कृष्ण मैं प्रकृति एवं पुरुष क्षेत्र एवं क्षेत्र तथा ज्ञान एवं ज्ञे के विषय में जानने का इच्छुक हूं श्री भगवान ने कहा हे कुंती पुत्र यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्र है क्षेत्र क्षेत्र मत मम हे भरतवंशी तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं और इस शरीर था इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है ऐसा मेरा मत है तत्मिकारी प्रभाव तत्समासे में श्रृणु अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है यह किस प्रकार बना है इसमें क्या परिवर्तन होते हैं यह कहां से उत्पन्न होता है इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं? ऋषि फिर बहुधा गीतम छंदो भी पृथक ब्रह्म सूत्र पद शु मधिर विनिश्चितई विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है महाभूतान्य हंकारो बुद्धिव इंद्रिया दशिक पंच चेंद्रिय गोचरा इच्छा देश सुखम दुखम संघातना धृति एक समसन सवीकार मुदात पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त दसो इंद्रियाँ तथा मन पाँच इंद्रिय विषय इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रियाएँ कहा जाता है अमानित अहिंसा क्षातिरार्जव आचार्योपासनम शौचम स्थर्य आत्म विनिग्रह इंद्रिया वैराग्यम अनहंकार एवं जन्म मृत्युरा व्याधि दुखदोषादर्शन असक्तिरन भींगत्रदारगृहा समचितष्टोपत्तिषु मयि चान्योगे नक्तिरव्यचारिणी विवक्श्त अरतिर्जन संसदी अध्यात्म ज्ञान अध्यात्मज्ञान ज्ञानार्थ दर्शनम एत ज्ञानमिति मोक्त अज्ञानम यद तो विनम्रता दंभहीनता अहिंसा सहिष्णुता सरलता प्रामाणिक गुरु के पास जाना पवित्रता स्थिरता आत्मसंयम इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति वैराग्य संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति एकांत स्थान में रहने की इच्छा जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है ये जेयम यक्ष्या्यामृतम शनुते परमं ब्रह्मा न सतन्ना सदुचते अब मैं तुम्हें गेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है सर्वतः पाणीपादम तत् क्षेत्र मुखम सर्वतः श्रुतिमोके सर्वृत िष्ठते उनके हाथ पाव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जित असक्तम सर्वभ्रचुण गुणभोक्त परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं वे प्रकृति के गुणों से परे हैं फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं बहिंत भूता चरमेव चूक्ष्मेय दूरस्थम चांदी के च तत् परम सत्य जल तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं अविभक्तं अविभक्तम चूतेशो विभक्तम इव चम भूतभृत प्रशिष्णु प्रभविष्णु च यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है वह एक रूप में स्थित है यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है ज्योतिषाम ज्योति मस परमुचते ज्ञानम जेयम ज्ञान गम्यम हृदय वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं वे ज्ञान हैं ज्ञे हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं वे सबके हृदय में स्थित हैं क्षेत्र तथा ज्ञानम येयम चोक्तम समासतः मदभक्त एत विख्या मद भावायोपद्य इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र शरीर ज्ञान तथा ज्ञे का संक्षेप में वर्णन किया है इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं उभावपि विकारांश पुरषनादियों विकाराश प्रकृते विधि प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं कार्य कारण कारणकर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्य पुषा सुख दुखा भोक्तृत्व हेतु प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है पुरुष प्रकृतिस्थो स्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संग जन्म सु इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं उपद्रष्टानुमंताच चर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मी चाप्युक्तों पुरुष पर तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है ये वे पुरुषम प्रकृति चुनै सह सर्वथा वर्तमानी न स भूयते जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा ध्यान आत्मनि पश्यचिद अन्ये नत्मन अन्य सांख्यन योगेन कर्म योगेन चापरे कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं अन्य मजानता श्रुवानेभ्य उपास्यवृत्युम श्रुतिपरायण ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं यावत्त संजायते किंचित सत्व स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र ज संयोगा तद विधि भरतर्षभ हे भरतवंशो में श्रेष्ठ यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है समम सर्वेश भूत षत परमेश्वर विनश्यत स्विनश्य पश्यति सश्यति जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है वही वास्तव में देखता है समम पश्य समितरम नी न्यात्मत्मान पर जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है प्रकृत्यवच कर्माणी क्रिया नि सर्वश यह पश्यति तथात्म अकर्तारं सपश्यति जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता वही यथार्थ में देखता है यदा भूत पृथक भाव एकस्थम अनुपश्य तस्तार ब्रह्म तदा जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है अनादित्वात्गुणवात्मात्मा अव्ययः शरीरस्थोपि कौंते न करोति न लिप्यते शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुणों से अतीत है हे अर्जुन भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है यथा सर्वगतम देहे सौक्ष्मिप्यवस्थित यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता इसी तरह ब्रह्मद्रष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता यथा तथा प्रकाशयति भारत हे भरत पुत्र जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है क्षेत्र क्षेत्र जोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिर्मोक्ष परम जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है